तत्मसी महावाक्यं यहां सौम्य मधुमधु निशिष नाना वृक्षाणकता गमयेक लभन्ते अमुयाहम वृक्ष रसोष्मि रसोस्मी अमुषमस्मी ते देवेव खल सोम्य इजा सती महे हे सोम्य जिस तरह मधुमक्खियां मधु, मधु तैयार करती हैं नाना दिशाओं के वृक्षों के रस इकट्ठा लाकर उसमें से एक रस यानी शहद बनाती है फिर उन रसों को जैसे मैं इस वृक्ष का रस हूँ मैं इस वृक्ष का रस हूँ ऐसा आकलन नहीं रहता ऐसोम्य उसी तरह सचमुच ये सब लोग सुषुप्त काल में सत्य को प्राप्त होकर भी हम सत्य से एक रूप हुए हैं ऐसा जानते नहीं तह व्या घ्रोवा सिंघो वृकोवा बराहो व कीटो व पतंगो वंसोवा मशको व भवन्ते तदा भवन्ते वेद सच्चे मिलने के बाद फिर से इस श्लोक में आने पर बाघ सिंह भेड़िया सूकर कीट पतंग डास अथवा मच्छर जैसे पहले रहते हैं वैसे ही होते हैं साया ऐशोर्णिमा ऐतात्मस्दम सर्व त सत्यम स आत्मा तत्वसी सेतुकेतो भूय एव सागवा विज्ञापयत्ति तथा सौम्येति होवाच वह जो यह सूक्ष्म तत्व वही इस सब का आत्मा है अर्थात इसी से यह सब बना है वह सत्य है वह आत्मा है हे सेतुकेतु वह तुम हो हे भगवान मुझे फिर से समझाइए ठीक है सौम्य ऐसा आरुणि ने कहा अस्म्य मह तो वृक्ष यो मूले अभ्याहिया जीवन स्रवेत यो मध्ये अभ्याहिया जीवन श्रवेत यो अग्रे अभ्याहिया जीवन, जीवन श्रवेत स एस जीवेनात्मना अनु पीयमोद हे सौम्य इस सामने दिखने वाले बड़े वृक्ष के मूल में अगर किसी ने प्रहार किया तो रस श्रवेगा किंतु वृक्ष जीवित रहेगा अगर किसी ने मध्य में प्रहार किया तो भी वह श्रवेगा किंतु जीवित रहेगा अगर किसी ने अग्रभाग पर प्रहार किया तो भी वह स्रवेगा किंतु जीवित रहेगा वह यह वृक्ष रूप आत्मा से व्याप्त रहता है और रस प्राशन करते हुए आनंद में रहता है अश्य यदेका शाखा जीवो जहाते अथ सा शिष्यते द्वितीया जहाते अथ तीयाम दहाते अथसा अच्छा शुष्यते सर्व दहाते सर्व शुष्यते उसका वृक्ष का जीव उसकी किसी एक शाखा को फेंक देता है तब वह सूख जाती है दूसरी को फेंकता है तब वह सूख जाती है तीसरी को फेंकता है तब वह सूख जाती है वह जीव सब को छोड़ता है फेंकता है तब सारा ही सूख जाता हैलु सौम्या विध्येवाच जीवा पेत वा वक किल इदम मियते न जीवो मियत स ये शोणिमा एकदम सर्व तत्सत आत्मा तत्मसी सेतुतो भूय एवं मगवान्ज्ञापय्त्ति तथा सौम्य तिहोवा हे सौम्य ठीक ऐसा ही जानो सचमुच जीव ने छोड़ा हुआ यह शरीर मरता है परंतु जीव मरता नहीं वह जो यह सूक्ष्म तत्व वह इस सब का आत्मा है यानी उसी का यह सब बना है वह सत्य है वह आत्मा है हे सेतु के केतु वह तुम हो भगवान मुझे फिर से समझाइए फिर केतु ने कहा ठीक है सौम्य ऐसा पिता ने कहा न ग्रोध फलमत आहरेतीगवती भिदी तिन्न भगवती किमत्र पश्यसे इवे मधवईति आसाम अंग एकां भिन्दा भगवत किमत्र पश्यसे न किंचन भगवईति आरुणी ने कहा वट वृक्ष का फल यहाँ लाओ भगवान यह लीजिए श्वेत केतु ने कहा उसे फोड़ो फोड़ा भगवान उसमें तुम क्या देखते हो अत्यंत सूक्ष्मदाने भगवान उसमें से एक फोड़ो फोड़ा भगवान उसमें तुम क्या देखते हो कुछ भी नहीं भगवन् तंभोवाच यम वै सोम्यतम अणिम भासेस एक वै सौम्यशो अणिम एवं महान्यक्रोधस षतिद्धस्व सौम्येती स येिमातदात्मद तत्सत्यम शम तत्मि से तो भगवान्वे तथा सौम्येति होवाच फिर उसको पिता ने कहा हे सौम्य वह जो सूक्ष्मतत्व तुम्हें दिखता नहीं उसी तत्व का यह महान वृक्ष खड़ा है हे सौम्य श्रद्धा रखो वह जो यह सूक्ष्म तत्व वही इन सब का आत्मा है वह सत्य है वह आत्मा है हे श्वेत तु। वह तुम हो भगवन मुझे फिर से समझाइए ठीक है सौम्य ऐसा पिता ने कहा लवण में तदुद्के अवधा अथमा प्रातरूपी तथा सा तथा चकार तम भोवाच यदोषा लवण मुद के अबाधा अंग तदा हरे ते इस नमक को पानी में डालकर रखो और कल सुबह मेरे पास आओ उसने श्वेत केतु ने वैसा किया दूसरे दिन उसको पिता ने कहा हे वस्त्र तुमने रात को जो नमक पानी में डाला उसे लिए आओ उसने हाथ डालकर देखा किंतु उसे कुछ समझा नहीं यानी नमक हाथ में नहीं आया यथा विलीनमे अंग अस्ताचा बेती कथमि लवणमिति मि मध्यादाचा लवणमिति कथमि लवण मि इति अभिप्रास्त अथमाशीथा चकार तत्शत संवस्वर्तते तम होकिल सत सौम्य फालायसेस एतदात्म विदम सर्व इति तत्सत्यम शम तेत के वह नमक पानी में विलीन हो चुका था पिता ने कहा हे बस इस ऊपर से पानी का आचमन करो पुत्र ने वैसा किया कैसा लगा नमकीन बीच के पानी का आचमन करो कैसा लगा नमकीन नीचे के पानी का आचमन करो कैसा लगा नमकीन अब वह पानी फेंक कर मेरे पास आओ उसने श्वेत केतु ने वैसा किया वह नमक उस पानी में मौजूद ही है उसको पिता ने कहा हे सौम्य वह नमक उसमें होने पर भी तुम्हें दिखा नहीं किंतु वह वहां है ही वैसे ही यह जो यह सूक्ष्म तत्व वही इन सब का आत्मा है वह सत्य है वह आत्मा है हे श्वेतकेतु वह तुम हो भगवान मुझे फिर से समझाइए ठीक है सौम्य ऐसा पिता ने कहा यहाँ सौम्य पुरुषम गंधारेभ्यो भिन्नदाच आनीय तम ततः अतिजले विसृजेत साय तत्र प्रांग वा उडंग उडंग वा अग्रांग प्रत्यंग यथा तत्वा अघरांग प्रत्यंगक्षिष्ट हे सौम्य जिस प्रकार आंखें बांधकर किसी पुरुष को गांधार देश से अरण्य में लाकर फिर उसको अति निर्जन प्रदेश में छोड़ दें और वह जैसा वहाँ पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख दक्षिणाभिमुख या पश्चिमिमुख होकर चिल्लाए मैं चो चोरो द्वारा आंखें बांध कर लाया गया हूँ और आंखें बाँध कर ही छोड़ा गया हूँ तस् यहां प्रमुख प्रबृयात एकताम दिशंधारा एकताम दिश ब्रजेती ग्रा ग्राममें पृछन पंडितो मेधावी गंधारा गंधारादेव उपसंपद्येत देवमेवेह बेह आचार्य आचार्यवान्न पुरषो वेद तस्वे चिवत न विमोक्षे अससपस्चे इति और फिर उसके आंखों पर की पट्टी खोलकर कोई उसे कहे इस दिशा में गांधार देश है इस दिशा में जाओ तब वह पंडित ज्ञानी एक गांव से दूसरे गांव पूछता पूछता गांधार देश में ही जा पहुँचता है उसी प्रकार आचार्यवान पुरुष ब्रह्म को जानता है उसके लिए उतनी ही अवधि जब तक देह गिरता नहीं देहपात होते ही वह सत होता है साया सा एतदात्मद तत्स्यम स आत्मा तत्वसी सेतुकेतो तो भूय एवं माँ भगवन्विज्ञापय्त्ति तथा सोम्येति हो वह जो यह सूक्ष्मतत्व है वही इन सब का आत्मा है वह सत्य है वह आत्मा है हे श्वेतकुतु वह तुम हो भगवान मुझे फिर से समझाइए ठीक है सौम्य ऐसा पिता ने कहा पुषम सौम्य उत उपता तस्य पर्युपाते जाति जानाशिमा तस्वन्नवा संपद्यते मन प्राणे प्राणस्तेजसी तेज पर सया हे सौम्य जर से संतप्त मृत्यु के द्वार पर खड़े पुरुष को चारों ओर से घेर कर उसके संबंधी जन पूछते हैं मुझे पहचानते हो क्या मुझे पहचानते हो क्या उसकी वाणी जब तक मन में लीन नहीं होती मन प्राण में प्राण तेज में और तेज पर देवता में परमात्मा में तब तक पहचानता है अथ यदा असवा मनसी संपद्यते मन प्राणे प्राणस्तेजसी तेज परम देवता फिर जब इसकी वाणी मन में लीन होती है मन प्राण में प्राण तेज में और तेज पर देवता में परमात्मा में लीन होता है तब वह पहचानता नहीं ये सोणिमा एत आत्मदत्सत श आत्मा तत्वसी श्वेतकेतो भूजे माँ विज्ञापयत्विति तथा सोमेति सौम्येतिवाच वह जो यह यूक्ष्मतत्व है वही इन सब का आत्मा है वह सत्य है वह आत्मा है हे शेतकेतु वह तुम हो भगवन् मुझे फिर से समझाइए ठीक है सौम्य ऐसा पिता ने कहा पुषम सोम्य उतहस्त गृहीतम आनयती अपहारशीत स्थेय आकारशी परशुमस्मितपते स यदि तस् करता ततएव अमृतमात्म करो नृता आनृतेन आत्म अंतर्धु तप्त प्रतिगृहणते स दह्यते हे सौम्य एक मनुष्य को हाथ बांधकर लाते हैं वे कहते हैं इसने अपहरण किया चोरी की इसके लिए परसु तपाओ वह अगर उसका चोरी का करता होगा तो वह उस मिथ्या कथन से खुद को झूठा सिद्ध करता है यानी करता होकर भी मैंने नहीं किया ऐसा कहने वाला मिथ्याभ्यासी होता है अनृत बोलने वाला अनृत से अपने को लपेटकर तप्त परसु हाथ में लेता है उसका हाथ अगर जलता है तो फिर वह पीटा जाता है अथ यदि तस्कर्ता सत्यत्म करते सत्यासंध सत्यन आत्मा अंतराध्याय परशु तप्त प्रतिगृति स न दह्यते अथ मुच्य अगर वह उस चोरी का अकर्ता होता है यानी चोरी करने वाला नहीं होता है तो खुद को सच्चा सिद्ध करता है सत्य बोलने वाला सत्य से खुद को लपेट कर तप्त तो परसो हाथ में लेता है उसका हाथ जलता नहीं तुरंत उसे छोड़ देते हैं स यथा तत् नेत एकदम सर्व तत्सत्यम स आत्मा तत्पी श्वेत के तद्धास्य विज्ञावित विज्ञावते जिस कारण से वह जलता नहीं यानी को यह या सूक्ष्म तत्व यही न का आत्मा है उसी से यह सब बना है वह सत्य है वह आत्मा है हे श्वेत केतु वह तुम हो न उसकी श्वेत केतु की समझ में आया समझ में आया